ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक रूपांतरण हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों के निर्माण के विषय में विभिन्न धार्षिक मतवाद हैं व्यवहारवादी कहते हैं कि पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इससे भिन्न अंतर निरीक्षणवादी की यह मान्यता है कि सहजात प्रवृत्तियां प्राणी में विद्यमान स्वाभाविक प्रेरणाएँ अथवा आवेग है तथा हम पर्यावरण अथवा बाह्य प्रेरणा या उद्दीपना की प्रतिक्रिया के परिणाम मात्र नहीं हैं प्राणी में परिवर्तित होने की यह स्वतः विद्यमान विकासोन्मुख प्रेरणा एक जीवन शक्ति रहती है कुछ मनोविज्ञान और जीवशास्त्री हमारी सहजात प्रवृत्तियों का मूल बाल्यकाल में खोजते हैं यहाँ तक कि सारा श्रेय वे माता पिता और पुरुखों को देते हैं अन्य पाश्चात्य चिंतकों का विश्वास है कि आकाशीय जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों इच्छाओं और वासनाओं के साथ मानव शरीर धारण करते हैं एक महान क्रम विकासवादी और डार्विन के समर्थक टॉमस हक्सले का मत था कि प्रत्येक प्राणी अपनी करनी का फल भोगता है यदि इस जन्म में नहीं तो अनेक जन्मों की श्रृंखला में किसी न किसी में जिसका यह जन्म नवीनतम है उनका निष्कर्ष था कि क्रम विकास के सिद्धांत की तरह पुनर्जन्मवाद भी सत्य पर आधारित है हम कुछ स्वभावगत प्रवृत्तियों के साथ जन्म ग्रहण करते हैं इसीलिए प्राणी बाह्य उत्तेजना के प्रति एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण पुरातन हिंदू मान्यता बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जीव एक देह में बाल्यकाल यौवन और वृद्धावस्था से गुजरता है उसी तरह वह अन्य देह में भी जाता है जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार अंतरात्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करती है लेकिन हमारी प्रकृति व आदतें हमारे साथ जाती हैं जिन पर्वजों तक हम अपनी आदतों और स्वभाव का अनुमार्गन करते हैं वे हमारे अतरित्व और कोई नहीं है अपने पूर्वजों को बलि का बकरा बनाने और हमारी बुराइयों के लिए उन्हें दोषी ठहराने के बदले हमें अपनी वर्तमान स्थिति की पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और उसके बाद स्वयं को श्रेष्ठतर दिशा में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए यह सबसे व्यवहारिक दृष्टिकोण है हमारे भीतर देव और दानों दोनों हैं अपने आंतरिक स्वभाव का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि हम में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान है देव अथवा दानव खोजने के लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है वे सभी हमारे भीतर हैं भारत के पुरातन ऋषि महान दार्शनिक और साथ ही मनोविज्ञ भी थे और उन्होंने इस बात को उपनिषदों की अनेक कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया है तदनुसार हम बृहदारण्य को उपनिषद में पाते हैं कि प्रथम श्रष्टा प्रजापति की तीन प्रकार की संतानों देवता मानव और दैत्यों ने उनसे उपदेश की याचना की इन तीनों को उन्होंने एक ही अक्षर द का उपदेश दिया देवताओं ने उसका अर्थ दम्य दाम्यता या अपने मन और इंद्रियों को संयत करो समझा मानव ने इसका अर्थ दत्त या लोभ का संवरण और दान समझा और दैत्यों ने उसका अर्थ दयाधव या अपने क्र क्रूर स्वभाव को नियंत्रित कर दयालु होना समझा महान अद्वैतवादी दार्शनिक एवं ऋषि शंकराचार्य ने इस कथा की इस तरह व्याख्या की है मानव से भिन्न कोई दैत्य या देवता नहीं है एक ही मानव जाति संयम दान और दया तथा सत्य रजस और तमस के न्यूनाधिक अनुपात से देव मानव और दैत्य कहलाते हैं इसीलिए एक ही निर्देश श्रोता की मूल प्रकृति के अनुरूप तीन भिन्न प्रकार से समझा गया था आत्म विहीन लेकिन अन्य सद्गुणों से युक्त लोग देवता हैं अत्यधिक लोभी व्यक्ति सामान्य मानव है और जो क्रूर स्वभाव लोग दूसरों को हानि पहुंचाने में सुख का अनुभव करते हैं वे दानव हैं उल्लिखित तीनों साधनाएं मानव के लिए ही है क्योंकि देवता मानव और दानव हमारे मानव स्वभाव के ही अंग हैं और हमारी क्षमता शुभ कर्मों तथा लोभ और क्रूरता के नियंत्रण के अनुपात के अनुसार हम ही देव मानव अथवा दानव कहलाते हैं उपनिषदों में एक ही वृक्ष पर रहने वाले सुंदर पंखों वाले तथा एक दूसरे से घनिष्ठ मित्र दो पक्षियों संबंधी एक प्रसिद्ध वर्णन है एक पक्षी अज्ञान से भ्रमित हो वृक्ष पर उगने वाले फल चाव से खाता है जबकि दूसरा पक्षी शांतिपूर्वक वृक्ष के शिखर पर बैठा रहता है फल खा रहा नीचे का पक्षी वासना अथवा रजस से प्रेरित हो इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है ऊपर वाला पक्षी सतोगुणी लोगों की तरह निचली डालियों पर उग रहे फलों के लिए लालायत नहीं होता थोड़ी थोड़ी देर में व्यग्रतापूर्वक खाने में लगा लेकिन फिर भी निरंतर असंतुष्ट बना हुआ पक्षी प्रशांत किसी भी समय उड़ने को तत्पर ऊपर वाले पक्षी की ओर देखता है वह अपने ऊपर वाले मित्र के प्रति अत्यधिक प्रेम का अनुभव करता है और उससे मिलने की इच्छा से ऊपर की ओर फुदकता है लेकिन दूसरे फल को देख रुक जाता है परंतु आखिरकार ऊपर की ओर उसकी प्रगति में सभी बाधाओं की इच्छा त्याग कर वह वा ऊपर वाले पक्षी से मिलने में सफल होता है लेकिन तब उसे पता चलता है कि दोनों पक्षी वस्तुतः एक ही हैं। तब उसे ज्ञात होता है कि अज्ञान के कारण उसने सांसारिक इच्छाओं की वासनोत्पादक शक्ति रजोगुण के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया था इस तादात्म्य के समाप्त होने पर तथा अपने वास्तविक और परिवर्तनशील आध्यात्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होने पर पशु स्वभाव रूपांतरित हो जाता है तथा उसका अतिक्रमण हो जाता है आत्मा के नकाब अविद्या हानिकारक है क्योंकि वह आत्मा को विस्मृत करवा देती है और इस अविद्या के कारण आत्मा एक नकाब व्यक्तित्व रूप में नकाब पहन देती है हम एक के बाद एक इतने नकाब मुखौटे पहन लेते हैं कि वह कहना भी कठिन हो जाता है कि हम वास्तव में क्या हैं बंगाल के महान नाटककार अभिनेता गिरीश कहा करते थे कभी किसी अभिनेत्री की साज सच्चा करने के बाद मैं उसे पहचानने में असमर्थ हो जाता था अथवा यह नहीं बता पाता था कि कौन सा पात्र कौन है इसी तरह आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है फिर एक स्थूल शरीर धारण करती है जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की साज सज्जा धारण करती है और अंत में वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में असमर्थ हो जाती है और जैसे कभी हम अपने को पहचान नहीं पाते उसी तरह दूसरों को भी पहचान नहीं पाते जब तक अविद्या का नकाब दूर नहीं होता और हम उन नकाबों के भीतर से देखने में समर्थ नहीं होते तब तक हम अंतरात्मा को नहीं पा सकते इन नकाबों या आवरणों के साथ मिथ्यातादात्म्य ही हमारे दुख और बंधन का कारण है अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होते ही आत्मा का परमात्मा के साथ ऊपर बैठे पक्षी के साथ जो सदा अपने प्रिय साथी की प्रतीक्षा कर रहा है मिलन होते ही दुख का अंत हो जाएगा वेदांत के अनुसार मन और इंद्रियां आत्मा के सूक्ष्म आवरण या शरीर का निर्माण करते हैं जबकि भौतिक शरीर स्थूल आवरण है इन दोनों आवरणों को शुद्ध करना है जिससे वे पूर्व विद्यमान आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित कर सके सभी नैतिक और आध्यात्मिक साधनाओं का उद्देश्य यही है हमें देह मन और आत्मा की स्पष्ट धारणा होनी चाहिए देह और मन के संबंध के विषय में अनेक मान्यताएं हैं मनोविश्लेषण बिंद व्यक्ति को देह और मन अथवा मन और देह नहीं बल्कि देह मन समि मानते हैं उनमें से एक ने कहा है देह और मन एक और अविभाज्य है तुम्हारा मन तुम्हारी देह है और तुम्हारी देह तुम्हारा मन है कुछ दूसरे लोग मन को देह से ऊँचा स्थान देते हैं मन एक अभौतिक पदार्थ सा है उसे देखा छुआ या मापा तोला नहीं जा सकता यदि तुम चाहो तो उसे कोई आध्यात्मिक वस्तु कह सकते हो यह देह मन संघार सिद्धांत से कुछ आगे है डॉक्टर युंग और भी आगे बढ़कर कहते हैं अहंकार रोगग्रस्त हो गया है क्योंकि वह पूर्ण से अलग हो गया है तथा मानवता और आत्मा के साथ उसका संबंध विच्छेद हो गया है लेकिन उनकी पुस्तक मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल से यह स्पष्ट है कि उन्होंने भी यह आविष्कार नहीं किया है कि विशुद्ध आत्मा मन से भिन्न है जो एक सूक्ष्म आवरण और एक करण मात्र है पाश्चात्य मनोविज्ञान अभी भी अपने बाल्यकाल में है और उसके द्वारा मानव की वास्तविक आत्मा को खोज निकालना बहुत दूर है हिंदू ऋषियों ने मानव के वास्तविक स्वरूप अपता लगाने के लिए मानव चेतना के सभी विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया था वेदांत मानव के तीन शरीरों का वर्णन करता है जो अपने वास्तविक स्वरूप में विशुद्ध आत्मा है सर्वप्रथम कारण शरीर या चैतन्य रहित अहंकार है जिसमें विविधता सुप्त रूप से पड़ी रहती है जैसा कि सुसुप्त में होता है इसके बाद सूक्ष्म शरीर है जो चेतना युक्त अहंकार मन सूक्ष्म स्मृति संस्कारों संस्कारोंद्रियों और कर्मेंद्रियों की समझी है जो सभी स्वप्नावस्था में अभिव्यक्त होते हैं लेकिन हमारी तथाकथित जागृता अवस्था क्रियाशीलता की तीसरी अवस्था प्राय स्वप्न से केवल थोड़ी ही बेहतर होती है स्थूल भौतिक नेत्र कर्ण तथा अन्य इंद्रिया उन सूक्ष्म शक्तियों के कारण या यंत्र मात्र है जो प्रतिदिन के भौतिक जीवन क्रियाकलापों में दर्शन शक्ति श्रवण शक्ति आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है स्थूल अंगों से युक्त स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का आस्पंद आस्पद या स्थान है तथा उसके द्वारा नियंत्रित होता है